महाभारत शांति पर्व अधिक शांतिपर्व षडशीशततमोध्याय सम के द्वारा नारद जी से अपनी शोकहीन स्थिति का वर्णन युधिष्ठिरो दुखाच मृत्योश् तृसन्ते तन्मे ब्रूहि पितामह युधिष्ठिर ने पूछा पितामह संसार के सभी प्राणी सदा शोक दुख और मृत्यु से डरते रहते हैं अतः आप हमें ऐसा उपदेश दे जिससे हम लोगों को उन दोनों का भय न रहे विष्णुवाच अत्रहरिम इतिहासम पुरातनम नारद से संवादम समंग से भारत विष्णु जी ने कहा भरत नंदन इस विषय में विद्वान पुरुष देवी नारद और समंग के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं नारद, वाच नारद जी ने पूछा समंग जी दूसरे लोग तो सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं परंतु तो आप हृदय से प्रणाम करते जान पड़ते हैं मालूम होता है आप इस संसार सागर को अपने इन दोनों भुजाओं से ही तैरकर पार हो जाएंगे आपका मन नित्य प्रसन्न रहता है तथा आप सदा शोक सुन्य से दिखाई देते हैं उद्वेगम नहित किंच सूक्ष्म नित्य तृप्त स्वस्थ हो बाल बच्चा विचेष मैं आपके चित्त में कभी कोई थोड़ा सा भी उद्वेग नहीं देख पाता हूँ आप नित्य तृप्त की भांति अपने आप में ही स्थित रहकर बालकों के समान करते हैं। इसका क्या कारण है? भूतम् च सर्वे तत्व मानद तत्वान्ना भी तथो नी ने कहा दूसरों को मान देने वाले देवर्से मैं भूत वर्तमान और भविष्य इन सब का स्वरूप तथा तत्व जानता हूँ इसलिए मेरे मन में कभी विषाद नहीं होता उपक्रमान हम वेद पुनरेव फलोदयान लोके फलान चित्राणी ततो न मुझे कर्मों के आरंभ का तथा उनके फलोदय काल का भी ज्ञान है और लोक में जो भाति भाति के कर्म फल प्राप्त होते हैं उनको भी मैं जानता हूँ इसलिए मेरे मन में कभी खेद नहीं होता अगाधाश्च प्रतिष्ठाचअ गतिमत नारद अंधा जड़ाच जीवंती पश्चमान जीवता नारद जी देखिए जैसे जगत में गंभीर अप्रतिष्ठित प्रगतिशील अंधे और जड़ मनुष्य भी जीवित रहते हैं उसी प्रकार हम भी जी रहे हैं विहते न जीवन्ति अरोगा दिवकश बलवंतो बलाश्चै तस्मादस्मान सभाजय निरोग शरीर वाले देवता बलवान और निर्बल सभी अपने प्रारब्ध विधान के अनुसार जीवन धारण करते हैं अतः हम भी प्रारब्ध पर ही अवलंबित रहकर किसी कर्म का आरंभ नहीं करते हैं इसलिए हमारे प्रति भी आप आदर बुद्धि रखें अकर्मण्य समझकर हमारा निराधन न करे सहस्त्रों पे जीवंते जीवंते सत्यनता चांडे पश्चि आसमान पे जीवत जिनके पास हजारों रुपये हैं वे भी जीते हैं जिनके पास सैकड़ों रुपयों का संग्रह है वे भी जीवन धारण करते हैं दूसरे लोग साग से ही जीवन निर्वाह करते हैं उसी तरह हमें भी जीवित समझिए यदा न सोचे मही धर्मेण वा नारद कर्मणावा कि यदा सुखारी दुखा जन्न विधर्शयती नारदे जब अज्ञान दूर हो जाने के कारण हम शोक ही नहीं करते हैं तो धर्म अथवा लौकिक कर्म से हमारा क्या प्रयोजन है सारे सुख और दुख काल के अधीन होने के कारण क्षण भंगुर है अथवे ज्ञानी पुरुष को पराभूत नहीं कर सकते हैं यस्मे प्रसादः सोचंती तथ इंद्रियाड़ी प्रज्ञाला भोनाती मूढ़ेन्द्रिय ज्ञानी पुरुष जिसके लिए कहा करते हैं उस प्रज्ञा की जड़ है इंद्रियों की निर्मलता जिसके इंद्रिया मोह और शोक में मग्न हैं, उस मोहा छन्न वाले पुरुष को कभी प्रज्ञा का लाभ नहीं मिल सकता मूढ़ से दर्प स पुनर्मोह मूढ़ से नाजम न परोक न दुखा नि सदाती सुख से मूढ़ मनुष्य को गर्व होता है उसका वह गर्व रूप ही है मूढ़ के लिए न तो यह लोग सुखद होता है और न परलोक ही किसी को भी न तो सदा दुख ही उठाने पड़ते हैं और न नित्य निरंतर सुख का ही लाभ होता है भवात्मक सम परिवर्तमान नामादिजन जात कुल्या भोगानुद्येत सुखम विंत दुखम संसार के स्वरूप को परिवर्तित होता देख मेरे जैसा मनुष्य कभी संताप नहीं करता है अभीष्ट भोग अथवा सुख का भी अनुसरण नहीं करता तथा दुख आ जाए तो उसके लिए चिंतित नहीं होता समाहितो न स्पृहित परेशान नानागतम चाभिनदे च लाभम न चापी हृत विपुलेथ लाभे तथार्थ नाथे जन वी सब प्रकार से उपरत महापुरुष दूसरों से कुछ भी नहीं चाहता भविष्य में होने वाले अर्थलाभ का भी अभिनंदन नहीं करता बहुत सी संपत्ति पाकर हर्षित नहीं होता तथा धन का नाश हो जाने पर भी खेद नहीं करता ना बांधवा ना न बांधवा न च वित्त न च न च्रुतम न च मंत्रा न वीरम दुखात्रातुम सर्वो सहते परत्रशील तो यात्र शांति बंधु बांधव धन उत्तम कुल शास्त्राध्ययन मंत्र तथा पराक्रम ये सबके सब मिलकर सब भी किसी को दुख से छुटकारा नहीं दिला सकती है परलोक में मनुष्य उत्तम स्वभाव के कारण ही शांति पाते हैं नास्त बुद्धिर्युक्त ना योगा विंदते सुखम धित दुख त्याग एत्यो भयम तो सुखम नृप जिसका चित्त योग युक्त नहीं है उसे समत्व बुद्धि नहीं प्राप्त होती योग के बिना कोई सुख नहीं पाता है नरेश्वर दुखों के संबंध का त्याग और धैर्य यही दोनों सुख के कारण है प्रियम भी हर्ष जन्म हर्ष उत्वर्धन हम उससे को नर का ये वह जिस प्रिय वस्तु हर्षजनक होती है हर्ष अभिमान को बढ़ाता है और अभिमान नरक में ही डुबाने वाला है इसलिए मैं इन तीनों का त्याग करता हूँ एतां शोक भयो सेकान मोहनान सुख दुख पश्चामी साक्ष बल्लो के देह शोक भय और अभिमान ये प्राणियों को सुख दुख में ढालकर मोहित करने वाले हैं इसलिए जब तक यह शरीर चेष्टा कर रहा है तब तक मैं इन सबको साक्षी की भांति देखता हूँ अर्थ काम हो परित्यज विशोक विगत जर तृष्णा मोहत संत्यजरा मे पृथ्वी में अर्थ और काम को त्याग कर एवं तृष्णा और मोह का सर्वथा परित्याग करके मैं शोक और संताप से रहित हुआ इस पृथ्वी पर विचरता हूँ न च मृत्यु न धर्मान न लोभान कुतचन पेता मृत सेवा अत्यंतम मुद्रवा भयम जैसे अमृत पीने वाले को मृत्यु से भय नहीं होता उसी प्रकार मुझे भी यह लोक या परलोक में मृत्यु अधर्म लोभ तथा दूसरे किसी से भी भय नहीं है ए तद्रहण विजा नाम महत्य तपोव्य नारद संप्राप्त तो न माम शोक प्रभाध ते मैंने महान और अक्षय अच्छा तप करके यही ज्ञान पाया है अतः नारद्य शोक की परिस्थिति में उपस्थित होकर भी मुझे व्याकुल नहीं कर सकती इत महाभारत शांति परवि मोक्ष धर्म पर्वणि समंग नारद संवादशत्यधिक द्विशतमो अध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में समंग और नारद जी का संवाद विषयक दो अध्याय पूरा हुआ